त्मरीक्षण की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आत्म निरीक्षण जो व्यक्ति जीवन में उन्नति करना चाहता है आध्यात्म पथ पर शीघ्रता से चलना चाहता है वह व्यक्ति आत्म निरीक्षण अवश्य करे

आत्मनिरीक्षण अर्थात अपने आप का निरीक्षण करना निरीक्षण निश्चित रूप से देखना निरंतर देखना लगातार देखना अपने आप को देखना अपने आप को क्या देखे हम वैदिक सिद्धांत आप पढ़ते आए हैं सुनते आए हैं

आत्मा अर्थात आत्मा और आत्मा का स्वरूप आप सुनते आए कि आत्मा तो निराकार है उस निराकार आत्मा को हम कैसे देखें आत्मा का निरीक्षण ये जो आत्मईक्षण है ये आत्मा को देखने की तो बात नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी आत्मईक्षण की बात कही है अर्थात क्या देखें

वेद ने हमें संकेत किया है अपने इतिहास को देखें और इतिहास क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहासकार तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं गड़े हुए मुर्दे उखाड़ लेते हैं और उनको फिर से गाड़ देते हैं एक व्यंग किया है इतिहासकारों के ऊपर ऐसे ही यदि आत्मिक्षण इस

गड़े मुर्दे के ऊपर घटा करके देखेंगे तो वो लोग यहाँ भी व्यंग कर सकते हैं अर्थात जो बात बीत गई है जिसको दफना दिया था उसको फिर से उखाड़ करके देखना यही आत्मीक्षण है चार वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद इन चारों वेदों का अलग अलग अपना विषय है

ऋग्वेद में ज्ञान है यजुर्वेद में कर्म है सावेद में उपासना और अथर्वेद में ऋषि विज्ञान कहते हैं इस यजुर्वेद को कर्म का वेद कहा और कर्म का वेद कहा तो यजुर्वेद के अंदर आत्मिक आत्मिक्षण की बात आई है

अपने आप को देखें अपने आप को कैसे देखें स्वयं तो हम अपने आप को नहीं देख सकते लेकिन फिर भी कहा है तो अपने कार्यों को देखें अपने कर्मों को देखें और उस यजुर्वेद के लगभग लगभग चालीसवें अध्याय के अंतिम मंत्र के अंदर दो तीन बातें कही हैं इस जीवात्मा की को एक विशेषण से विशेषित किया जीवात्मा को कहा कि क्रतु

और वहां दो तीन वाक्य हैं पूरे मंत्र को न बोल करके उन दो तीन वाक्यों के ऊपर यदि केंद्रित होते हैं तो आत्मिक आत्मनीक्षण देखता है कि हाँ वेद भी इस आत्मिक आत्मीक्षण का प्रतिपादन करता है वाक्य क्या है ओम क्रतो क्रतोस्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर ये तीन वाक्य इस जीवात्मा को कहा है कि क्रतु अर्थात क्रियाशील करने वाला

कहा कि हे कृतु तु तो स्मरण कर किसका स्मरण कर कहा कि ओम का स्मरण कर अब बहुत सारे जो पुरुषार्थवादी लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि ईश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता क्या है जो हम कर्म करेंगे अच्छे करेंगे अथवा बुरे करेंगे उन कर्मों का फल तो मिलना ही है इसमें ईश्वर को याद करने की आवश्यकता क्या है

निश्चित रूप से वेद ने तो विधान किया है ओम क्रतोस्मर हे क्रियाशील जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर और ऋषि दयानंद जी ने भी जो स्मरण की बात लिखी है प्रार्थना की बात लिखी है जो जीवात्मा का ये विशेष स्वरूप वेद ने किया कि क्रतु अर्थात क्रियाशील स्वामी दयानंद जी प्रार्थना की बात जब लिखते हैं तो प्रार्थना कब करने की बात कहते हैं ऋषि कहते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत

पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत ईश्वर को याद करो ईश्वर से प्रार्थना करो पता क्या लगा ये पूर्ण पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य इस जीवात्मा के अंदर है और वो पता कहा से लग रहा है ये क्रतु जो विशेषण दिया है जीवात्मा का परमात्मा ने कि ये जीवात्मा क्रतु है क्रियाशील है ये पुरुषार्थ कर सकता है और पुरुषार्थ करने के बाद क्या कहा ओम स्मर उस ईश्वर का स्मरण कर

कब जब पूरा पुरुषार्थ कर चुका है और निधाल होकर के गिर गया है अब कोई उपलब्धि की आशा नहीं दिख रही उस समय यदि ईश्वर से सहायता ये जीवात्मा मांगता है तो सहायता मिलती है दूसरी किस बात को स्मरण करने की कही क्लीबे स्मर कह रहे हैं कि जीवात्मा तू अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करना तेरा कितना सामर्थ्य है

लोग कह बैठते हैं कि जी मैंने तो बहुत किया बहुत किया बहुत नहीं किया तेरे अंदर सामर्थ्य बहुत था आज दुनिया के अंदर समाज के अंदर संसार के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम उत्साह बढ़ाने की बातें कहते हैं

उत्साह बढ़ाने वाली बातें कौन कौन करते हैं देसी और विदेशी विद्वान दोनों प्रकार की आपको मिलेंगे विदेशी विद्वानों में डेल कारने की हुए हैं विदेशी विद्वानों में स्वेट मार्टन जैसे व्यक्ति हुए हैं और भी बहुत सारे आपको नाम मिल जाएंगे वो कहते क्या है हम उत्साह की बात सिखाते हैं

और आपके देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लेखक हैं वक्ता हैं जिन लेखक वक्ताओं की फीस कितनी होती है यदि आप इस हॉल के अंदर इस विशाल भवन में उन वक्ताओं को बुलाएंगे अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे और एक घंटे के प्रवचन के लिए बुलाया तो उन वक्ताओं की फीस कितनी है उन वक्ताओं की फीस लगभग पिछहत्तर से एक लाख पिचहत्तर से लेकर के एक लाख रूपये तक वो एक घंटे की फीस लेते हैं जिनके अंदर

एक नाम प्रसिद्ध सुना होगा आजकल वर्तमान में है शिव खेड़ा शिव खेड़ा ने एक पुस्तक भी लिखी है जीत आपकी वो उत्साह की बात करता है उत्साह की बात सिखाता है लेकिन सज्जनों माताओं ये लोग जो फीस लेने वाले हैं, जो पैसे के बलबूते पर चलते हैं वो उत्साह की बात नहीं सिखा सकते

कौन उत्साह सिखा सकता है वेद और ऋषि ही उत्साह की बात कर सकते है सिखा सकते हैं इसलिए वेद के अंदर कहा है क्लीवे स्मर हे क्रियाशील जीवात्मा तू अपने सामर्थ्य का स्मरण कर सामर्थ्य कितना है तेरे अंदर जब हम अपने सामर्थ्य को पहचानते हैं आप छह दिन के लिए आए हैं लेकिन सामर्थ्य आपने देखा नहीं यहाँ करके

पीड़ा होती है जब आप समूह के समूह बनकर के बातचीत करते हैं मान क्या रखा है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं कि हम मौन रह जाएंगे ये सहारनपुर से बहने आई हुई है इनको तो विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि टोले के टोले बैठते हैं अकेली तो चलती भी नहीं ये तीन तीन चार चार मिलकर के चलती है आप यहाँ शिविर में आए हैं पिकनिक के लिए नहीं आए

मेरी बातें आपको कठोर लगेंगी लेकिन करूं क्या आप इस शिविर में आए हो तो शिविर का एक विशेष नियम हमने बनाया कि ये शिविर पूरी तरह से मौन रहेगा आपस में आप शिविरार्थी बात नहीं करेंगे लेकिन मान क्या रखा है हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है हम तो बोले बिना रह ही नहीं सकते

वेद ने कहा कि क्लिवे स्मर अजीवात्मा तू अपने सामर्थ्य का स्मरण कर तू दो दिन क्या चार दिन क्या वर्षों मौन रह सकता है और यदि ठान लिया संकल्प ले लिया कि मुझे इस शिविर में पूरी तरह से मौन रहना है अपने सामर्थ्य को देखा तो सामर्थ्य देखने के बाद इस जीवात्मा के अंदर उत्साह जगता है और उत्साह जगता है ये छह सात दिन इतने भारी लग रहे हैं यदि अपने सामर्थ्य को देख लिया तो बहुत हल्का फुल्का लगेगा कि ये छह दिन ये सात दिन

इतने हल्के फुलके लगेंगे कि और लंबा काल हो जाता और हम कुछ दिन और मान रह लेते यहां रह करके लेकिन सामर्थ्यहीन हो गए ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है क्यों क्योंकि वो अभ्यास ही नहीं हुआ घर पे गप ही तो चलती है उठते ही गप फेंकना शुरू करते हैं और सोते वक्त तक गप ही फेंकते रहते हैं तो कैसे सामर्थ्य का पता लगेगा

वेद ने कहा कि स्वयं वाजिंद तन्व कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व महिमा ते अन्ने न सन्न कितने बड़े उत्साह की बात वेद कह रहा है ये जितने भी व्यापारी लोग हैं जो उत्साह की बात सिखाने वाले हैं इनके पास वो मिलेगा ही नहीं जो वेद कह रहा है

स्वयं वाजिन तन्व कल्पयस्व इस जीवात्मा की एक और विशेषता कही है विशेषण दे दिया क्या इसको वाजी कहा वाजी और लौकिक भाषा में यदि वाजी के अर्थ की खोज आप करने लगेंगे खोज करने लगेंगे तो वाजी कहते हैं घोड़े को संस्कृत में वाजी घोड़ा होता है

लेकिन यहाँ जीवात्मा को भी वाजी कहा है और वाजी का अर्थ क्या है जो गतिशील है जो बलवान है उसको वाजी कहा गया है और यहाँ जीवात्मा को वाजी कहा वेद ने और कहा कि स्वयं वाजिंद तन्व कल्पयस्व जीवात्मा तू अपना विकास अपने आप करना अपना फैलाव अपने आप करना दूसरे के भरोसे मत बैठना

और सज्जनों माताओं जब जब व्यक्ति दूसरे के भरोसे बैठता है दूसरे के भरोसे बैठता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको धोखा हाथ मिलेगा और जो व्यक्ति अपने आप उत्साह भर के चलता है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सफलता को प्राप्त करेगा हम कितने अपने आप को सामर्थ्यहीन मानते हैं कितना हम दूसरे का सहारा लेकर के चलना चाहते हैं कब तक वैसा के सहारे हम पहाड़ चढ़ पाएंगे

जो पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना चाहता है उसको बैसाखियों के सहारे नहीं चढ़ा जा सकता वो तो अपने पैरों के ऊपर जब विश्वास करता है और पैरों को बलवान बना लेता है वो बलवान पैरों वाला पहाड़ की चोटी पर जा सकता है बैसाखियों वाला तो नहीं जा सकता यहाँ वेद ने वही कहा है स्वयं वाजिम तन्वम कल्पयस्व अजीवात्मा अपना विकास अपना विस्तार अपने आप करना दूसरे के भरो मत बैठना

क्या है हम प्राय दूसरे के भरोसे बैठ करके

दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलते हैं और जितना गहरा विश्वास करके चलते हैं पूरी की पूरी तरह वो सामने वाला व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के ऊपर खड़ा नहीं उतरने वाला उसके अपने कुछ संस्कार हैं हमारे कुछ अपने संस्कार हैं पूरी की पूरी तरह पैरलर चल पड़े ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई भी पति पत्नी कोई भी संबंधी नहीं मिलने वाला आपको कहीं न कहीं तो आगा पीछा होगा

लेकिन फिर भी अपने ऊपर विश्वास करके चलता है अपने सामर्थ्य को देखता है इसलिए वेद ने कहा क्लिबे स्मर जीवात्मा तू अपने सामर्थ्य का चिंतन करना और इसलिए वेद ने कहा है कि अपना विकास अपने आप करना हम दूसरे के आश्रित होते चले गए और दूसरे के आश्रित कितने हुए भारतवासी तो बहुत ज्यादा आश्रित हो गए गुरुओं की आश्रित मूर्तियों की आश्रित

ज्योतिषियों की आश्रित पेड़ों के आश्रित बंदरों के आश्रित कुछ भी मिला इसे भारतवासी को और थोड़ा सा संकुचित कर दूं तो इसी हिंदू कौम को जो कुछ मिला उसी के आश्रित होते चले गए पत्थरों के आश्रित हुए

पत्थरों को मालिया कि ये बेड़ा पार करेंगे बंदरों को मंगलवार को शनिवार को कोई गुड़ खिलाता है कोई चने फेंकता है कोई केले खिलाकर के आता है और आप देखेंगे कि ये कितना निकृष्ट प्राणी है बंदर को हनुमान मान रखा है हनुमान जी करता क्या है आप केला देंगे केला छीन करके लेकर के जाएगा और दूर जाकर के यू करेगा केला भी छीन लिया और धमकी भी दे रहा लोभी कितना है

सारे के सारे दुर्गुण यदि आप देखेंगे इस बंदर के अंदर है लेकिन इसी हिंदू कौम ने उसी का आश्रय पकड़ लिया कि यह बेड़ा पार करेगा नहीं करने वाला स्वयं वाजिंद तनवम कल्पयस्व अपना विकास अपने आप करना पड़ेगा अपनी सामर्थ्य को देखना पड़ेगा जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को देखकर करके चलता है निश्चित रूप से आगे बढ़ता है ज्योतिषियों के आश्रित तो होते चले गए

नेपोलियन बोनापार्ट लगभग आठ साल का बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा हुआ था मां घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थी दरवाजे पर बैठी थी तो एक कॉमिस्ट एक ज्योतिषी जा रहा था मां ने उस ज्योतिषी को बुला लिया

बोला करके पास में बैठाया और पास में बैठा करके ज्योतिषी ने कहा ज्योतिषी को कहा उस मां ने कि पंडित देखना मेरे बेटे का हाथ कैसा है और अपने बेटे का हाथ उस ज्योतिषी के हाथ में दे दिया

दूसरे के आश्रित तो हो गई माँ अपने ऊपर विश्वास नहीं था न अपने बेटे के ऊपर विश्वास था किसके ऊपर विश्वास था एक जो ठग था जो चोर था उस चोर के ऊपर विश्वास कर बैठी और उस माँ ने अपने बेटे का हाथ उस ज्योति के हाथ में थमा दिया और जब ज्योति के हाथ में नेपोलियन का हाथ गया ज्योति बड़े चालाक और धूर्त होते हैं विश्वसनीय नहीं होते मैं भी बहका सकता हूँ एकदम बहकते हैं लोग

मेरे को हाथ दिखाई 10-20 तो अभी आ बैठेगी और मैं कहूंगा निश्चित रूप से कहेंगी हाँ जी जानता है मनोविज्ञान है कमजोरी है हमारी जब उस नेपोलियन की माँ ने ज्योतिषी के हाथ में बेटे का हाथ दिया तो इस ज्योति ने दो चार बातें तो बड़ी अच्छी कही लेकिन अच्छी बातों से तो काम न चलेगा दाल तो नहीं गलने वाली अच्छी बातों से

हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी अभी पुस्तक छपी जिज्ञासा विमर्श उसमें इन्होने प्रकाशकीय लिखा है आपको वो पुस्तक मिलेगी उस प्रकाशकीय में कह रहे हैं कि एक चौधरी किसी ज्योतिषी के पास चले गए बैठे थे बैठे थे तो उसको याद आया कि भैंस कई दिन से दूध नहीं दे रही

भैंस दूध देवे, दे देवे इस ज्योतिषी से कुछ उपाय पूछ लेते हैं उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने धागा बनाया ताबीज बनाया और ताबीज बना करके उसको दे दिया और कहा कि भैंस के सींग के ऊपर बांध देना भैंस दूध देने लग जाएगी ये लेकर के चला बाहर ही निकला था कि दूसरी बात याद आ गई कि पगले दो साल हो गए बेटे को भी दसवीं पास नहीं हो रहा फेल होता जा रहा है उसका भी उपाय पूछ ले

ये पैर वापस लौटा और लौट करके ज्योतिषी के पास गया और इसने कहा कि वो बेटा भी दसवीं पास नहीं हो रहा इसने कहा कोई बात नहीं इसके भी इतने रुपए लगेंगे दे और ताबीज दे देता हूं इसने ताबीज दे दिया चौधरी ने जेब में, में ताबीज डाला घर पे आया घर पे आया तो ताबीज अदला बदली हो गया लड़के वाला ताबीज भैंस के बांध दिया और भैंस वाला ताबीज लड़के को बांध गया

अब यदि उस ताबीज में ताकत होती तो क्या होना चाहिए था भैंस दसवीं पास हो जाती और लड़का दूध देने लग जाता यदि इस ताबीज में ताकत होती तो लेकिन ऐसा तो नहीं है

ये जो ज्योत होते हैं ये बहकाते हैं इसने दो चार अच्छी बातें कही और अच्छी बातें कहने के बाद कहने लगा कि मेरी माँ तेरे बेटे का हाथ तो बहुत अच्छा है लेकिन इस तेरे बेटे के हाथ में दो लकीरें नहीं हैं, दो लाइन नहीं है दो, दो रेखाएं नहीं है कौन सी एक विद्या की रेखा और एक भाग्य की रेखा नहीं है विद्या की रेखा और भाग्य की रेखा नहीं है

माँ डर गई कहने लगी कि बेटा फिर कैसे रहेगा आगे चल करके इसका उपाय क्या है उपाय तत्काल ज्योति ने कहा कि मेरी माँ इतने रुपए लगेंगे मैं मंत्र दूंगा ताबीज दूंगा सब ठीक हो जाएगा जब ये बात चल रही थी तो नेपोलियन अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे थे कि इस ठग ने मेरे पिता की पवित्र कमाई मेरी माँ से ठग ही ली

और ये ठगेगा नेपोलियन ने कहते हैं कि अपने उस ज्योत के हाथ से झटका देकर के अपना हाथ छोड़ाया छोड़ा करके अंदर गया अंदर जाकर के हाथ के ऊपर रसोई में जाकर के दो चीरे लगाए हाथ को चीर लिया है और चीर करके बाहर आया खून तप तप नीचे गिर रहा था और बाहर आकर के ज्योत के गाल पे एक चांटा लगा दिया तेज और चांटा लगा करके कहने लगा की धूर्त पाखंडी तू मेरी माँ से मेरे पिता की पवित्र कमाई ठगना चाहता है

भाग यहां से उसको वहां से भगाया और भगा करके कहा कि मेरी माँ यदि तू रेखाओं के ऊपर ही विश्वास करती है तो देख तेरे बेटे के हाथ पे दोनों की दोनों रेखाएं थोड़ी देर पहले नहीं थी लेकिन अब तेरे बेटे के हाथ पे दोनों रेखाएं हैं और तेरा बेटा मेरी मां महान बन करके दिखाएगा आप नेपोलियन का जीवन चरित्र पढ़कर के देखिएगा नेपोलियन ने अपने जीवन के अंदर चौदह युद्ध किए थे उन युद्धों में कभी पराजय स्वीकार

की विजयी होता रहा एक विशेष पहाड़ को लांगना था पहाड़ के नीचे एक झोंपड़ी रहा करती थी बुढ़िया रहा करती थी जब नेपोलियन अपनी सेना को लेकर के पहाड़ को लांगना चाह रहा है बुढ़िया कहने लगी कि तू मूर्ख है आज तक कोई इस पहाड़ को लांग न पाया और तू भी नहीं लांगेगा बीच में ही मरेगा नेपोलियन कहने लगा कि तू ने दूसरे देखेंगे आज तक नेपोलियन नहीं देखा और नेपोलियन पूरी सेना सहित उस पहाड़ को लांग गया और लांग करके कहता है कि यदि

इस दुनिया के अंदर असंभव नाम का कोई शब्द है तो मूर्खों के शब्द कोश में हो सकता है नेपोलियन के शब्द कोश में कुछ भी असंभव नहीं है कब जब अपनी सामर्थ्य को यह जीवात्मा देखने लगता है तब क्लीबे स्मर कहा कि तू अपनी सामर्थ्य को देखना

जब जीवात्मा अपने सामर्थ्य को देखने लगता है निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत कुछ मिलने लगता है बहुत कुछ अपने अंदर देखने लगता है और जब ये जीवात्मा अपने सामर्थ्य को नहीं देखता तो निश्चित रूप से सज्जनों माताओं गिरते चली जाएंगे कहीं न कहीं अड़चन आती चली जाएगी आप इस शिविर के अंदर आए हैं

शिविर में आए हैं केवल शिविर की बात नहीं है आप घर में रहिए समाज में रहिए दफ्तर में रहिए आप जहां भी रहते हैं रहते हैं तो एक बहुत बड़ी मानसिकता तो ये बन गई है इतनी कमजोरी हमने अपने मन के अंदर बना ली है कि झूठ के बिना तो काम चल ही नहीं सकता

झूठ के बिना काम नहीं चल सकता कोई दुकानदार है दुकानदार है तो उससे बात सत्य की करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सत्य आपके यहाँ चल सकता है हमारे यहाँ नहीं चल सकता क्यों उसको लगता है क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य को नहीं देखा है कि तेरा सामर्थ्य क्या है

यदि अपने सामर्थ्य को देखने लग जाता है तो वो निश्चित रूप से सत्य को स्वीकार करता है यदि वो नौकरी करने वाला कार्यालय में जाने वाला अपने सामर्थ्य को देखने लगता है तो निश्चित रूप से ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगा अपने जो भी पढ़ाएगा लिखाएगा जो भी कार्य करेगा ईमानदारी से करेगा और जो अपने सामर्थ्य को नहीं देख करके चलता कहीं न कहीं चूक खा जाएगा सोचता क्या है आज हमारे देश की स्थिति क्या है

अभी एक आरिसमास के व्यक्ति जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह आजकल सांसद बन गए हैं शायद पिछले दो वर्ष पहले शायद 2013 हजार के अंदर जोधपुर स्मृति भवन में एक कार्यक्रम मनाया गया उस कार्यक्रम के अंदर उनको बुलाया गया

बुलाया गया तो उन्होंने कुछ आंकड़े रखे आंकड़े क्या रखे ये रखा कि कौन सा देश कितने घंटे काम करता है किस देश के लोग प्रति व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं तो दो चार देशों के नाम लिए कुछ और देशों के नाम लिए होंगे कहने लगे कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग जापान के अंदर हैं

जापान में कितने घंटे प्रति व्यक्ति काम करता है लगभग 18 से 20 घंटे प्रति व्यक्ति वहां काम करने वाला मनुष्य मिल जाएगा आदमी मिल जाएगा

वो घटते घटते आ गए कुछ और देशों के नाम के गिनाए कोई 14-13 घंटे कार्य करता है कोई 12-11 घंटे काम करता है कोई 8-10 घंटे काम करता है कोई 6 घंटे काम करता है किसी देश के लोग जब भारत का क्रम आया भारत के अंदर जो लोग रहते हो कितने घंटे प्रति व्यक्ति काम करते हैं

कह रहे थे कि भारत की जब औस्तन देखी गई सर्वे किया गया तो पता लगा कि लगभग लगभग ढाई से तीन घंटे प्रति व्यक्ति कार्य करता है चौबीस घंटे में से ढाई से तीन घंटे प्रति व्यक्ति कार्य करता है बाकी जितने घंटे हैं निठल्ला बैठ करके भारतीय व्यक्ति खाता है यदि अपने सामर्थ्य को देख करके चलता तो कितना काम कर सकता है हमारे देश का व्यक्ति

सामर्थ्य नहीं देखा एक जापान का 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति चाइनीज भाषा सीख रहा था चीन की भाषा सीख रहा है किसी ने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है इतनी उम्र में

कहने लगा देख नहीं रहा कि मैं चीन की भाषा सीख रहा हूं चीन की भाषा सीख करके क्या करेगा तेरा तो अंतिम पड़ाव है मरने वाला है कहने लगा कि मेरा अंतिम पड़ाव नहीं तेरा अंतिम पड़ाव होगा अरे पगले चीन में मेरा पोता रहता है मैं अपने पोते के पास रहूंगा और चीन के लोगों से मुझे व्यवहार करना है तो मैं कैसे व्यवहार करूंगा इसलिए चीन की भाषा में सीख रहा हूँ कितनी उम्र में अस्सी साल का वृद्ध व्यक्ति उत्साह में कितना है सामर्थ्य को कितना देख रहा है

और हमारे भारत के लोग 60 साल से पार हुए कि बस बूढ़े हो गए निठल्ले हो गए काम नहीं कर सकते और इनका समय किसमें गुजरता है ताश खेल खेल करके समय गुजरता है किले स्मर वेद कहता है अपनी सामर्थ्य को देखो

और जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य को देखने लगता है तो निश्चित रूप से ये क्रतु जीवात्मा उत्साह के अंदर आता है और जिस विषय को हमने इस कक्षा के अंदर रखा है क्या कहा आत्म आत्मरीक्षण की बात कही और हमें किसको देखना है किसको देखना है तो वेद का वाक्य है कृतम स्मरण अर्थात अपने किए हुए का स्मरण कर

यही आत्मिक्षण है अपने किए हुए का हम स्मरण करें अर्थात जो जो हमने किया है किस किस से कर सकता है ये जीवात्मा जीवात्मा के पास करने के तीन साधन है ज्यादा नहीं है शरीर एक साधन है वाणी दूसरा साधन है और मन तीसरा साधन है इन तीन साधनों के द्वारा ये जीवात्मा कर्म करता है अच्छे और बुरे

अच्छे बुरे कर्म कब करता है जब इसके अंदर सत्व की प्रवृत्ति होती है सत्व गुण की का उभार होता है उस समय पुण्य कर्म करता है और जिस समय तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव होता है उस समय ये विपरीत कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर अभी तमोगुण चल रहा है सत्वगुण चल रहा है अथवा रजोगुण चल रहा है महर्षि मनु ने

इन तीनों गुणों के लक्षण दिए हैं कि हम कैसे कैसे इनको जान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण चल रहा है तमोगुण की बात कहते हुए लिखते हैं लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्य नास्तिक्यम भिन्न वृत्ति याचिष्णुता प्रमाद काम समुण लक्षण

तमोगुण के लक्षण लिखे हैं कि जिस समय हमारे अंदर लोभ लोभ की प्रवृत्ति हो उस समय समझिएगा कि तमोगुण छाया हुआ है और लोभ कहाँ हम देखेंगे लोभ पैसे के अंदर मत देखिएगा लोभ दुकान मकान और जमीन में ही मत देखिएगा लोभ तो व्यक्ति बहुत छोटी और सामान्य चीजों में भी दिख, दिखा देता है भोजन बट रहा है

आज कुछ बटा मीठा नहीं बटा कल बट जाएगा गुलाब जामुन रसगुल्ले बट रहे हों एक एक नियम है कि एक एक बटेगा और व्यक्ति क्या चाहता है कि एक एक में क्या होने वाला है दो मिल जाते तीन मिल जाते अरे परोपकारी सभा के पास कोई कमी है एक एक में मुंह खराब करवा रहे हैं

मन में ये आ गया तो क्या मतलब हुआ कि अंदर लोभ है और लोभ कितना जगता है व्यक्ति के अंदर आप लोभ की पराकाष्ठा देखिएगा पीछे भी मैं कई बार सुनाता रहा व्यक्ति के अंदर सुगर का रोग हो सुगर का आप में से मिलेंगे कई सारे सुगर के रोगी हो मधुमेह के रोगी हैं और डॉक्टर ने कह रखा है कि भैया मीठा नहीं खाना है

मीठा नहीं खाना है मीठा खाएगा तो परिणाम भोगना पड़ेगा आप देखिएगा कि जब जब हम बुराई करनी चलते हैं तो एक शब्द हमने घड़ रखा है एक वाक्य घड़ रखा है जिस वाक्य को हम आप बोलते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा और ये थोड़ा सा हमें कब याद आता है खोए के लड्डू आए हैं आज घर पर

घर पे खोए के लड्डू आए हैं और देवता को बहुत ज्यादा सुगर का रोग है और मेज के ऊपर खोए के लड्डू रख के चली गई है पड़ोसन चली गई वो भेंट करके गई है और पत्नी भी उसके पीछे पीछे चली गई पत्नी पीछे पीछे पीछे चली गई और देवता यहीं बैठा हुआ है देवता एक बार तो मेज को देखता है और एक बार दरवाजे को देखता है

फिर वहां से नजर हटाकर के लड्डुओं के ऊपर आ गई और फिर दिल धड़कता है कि पत्नी आ गई तो इन पत्नियों से बड़े डरते हैं ये मुझे नहीं पता डरते या नहीं डरते हैं। मेरा अनुभव कम है लेकिन इनसे सुनता रहता हूँ डरते बहुत हैं कहने लगे कि एक बिल्ली ने संकल्प लिया कि सबसे बलवान के साथ रहना चाहिए कल परसों एक कथा पढ़ रहा था

बिल्ली ने सोचा कि दुनिया का जो सबसे बलवान हो उसके साथ मित्रता हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे और बिल्ली ने खोज की कि बलवान कौन बलवान उसको लगा कि शेर ज्यादा बलवान है शेर ज्यादा बलवान है तो शेर की चापलूसी इसने की और शेर का साथ कर लिया मित्र बन गए

मित्र बने तो एक दिन शेर और हाथी की भेंट हो गई और हाथी की भेंट हुई तो शेर हाथी के ऊपर आक्रमण करता है और हाथी भी कम नहीं था हाथी बलवान और हाथी बड़ी फुर्ती वाला था वो कमजोर न था उसने शेर को दो चार बार ऐसी पटकनी दी और शेर को फाड़ करके दूर फेंक दिया

दूर फेंका तो बिल्ली की आंखें खुल गई कि अरे तूने जिसको बलवान माना था वो बलवान नहीं मिला ये तो बलवान तो कोई और ही है हाथी शेर से ज्यादा बलवान है इस बिल्ली ने हाथी से बातचीत की और हाथी को साथी बना लिया इसके साथ रहने लगी इतरा रही थी कि दुनिया के सबसे बलवान प्राणी के साथ रह रही एक दिन हुआ क्या एक शिकारी आया

शिकारी आया शिकारी ने उस हाथी को ही पकड़ लिया हाथी को पकड़ करके बेच दिया बिल्ली फिर परेशान हो गई जिसको बलवान माना था वो बलवान बलवान में निकला है तो ये, ये तो मनुष्य ज्यादा बलवान है मनुष्य ज्यादा बलवान है तो इस आदमी की दोस्ती इस बिल्ली ने कर ली आदमी की दोस्ती की तो ये जब घर पे गया आदमी आदमी घर पे गया तो देखा कि एक और रहती है वहां

घर पे गया तो आदमी को दो चार डांट लगाई इसने दो चार डांट लगाई और आदमी भीगी बिल्ली की तरह गर्दन झुकाई है देवी जी के सामने बंदूक हाथ में लिए था बंदूक छीन ली बिल्ली ने देखा कि ताकतवर तो कोई और ही है कहीं और चक्करों में थी ताकत वाला कौन है आप अनुभवी हैं वैसे ही है।

तो कहीं भटक गया मैं चल तो कहीं और रहा था जी बिल्ली के पास पहुंच गए याद आएगी बात तो लोभ स्वप्नों वो थोड़ा सा याद आ गया वो थोड़ा सा कभी लड्डुओं को देखता है और कभी पत्नी को दरवाजे में देखता है बलवान तो वो थी दो चार बार इसने देखा इधर उधर इधर उधर, उधर, उधर और मन में आया कि थोड़ा सा तो ले ले

थोड़ा सा ले ले इसने थोड़ा सा लड्डू लिया और मुंह में डाला और मुंह में डालकर के आंख बंद की और स्वाद ले रहा है और बोल उठा की अरे वाह भाभी जी के हाथ में जादू है जादू क्या लड्डू बनाए खा गया और खाने के बाद फिर मन में आया कि थोड़ा सा और ले ले इसने थोड़ा सा और ले लिया थोड़ा सा लिया फिर मन में आया कि थोड़ा सा और ले ले और थोड़ा सा थोड़ा सा करते हुए क्या हुआ

कहने लगा कि यह बचा ही कितना है बचा ही कितना है कहने लगा थोड़ा सा तो बचा ही है वो भी गलगप से चला था थोड़ा सा सज्जनों माताओं जब हम गलत कार्य की तरफ बढ़ते हैं उस समय हमें ये थोड़ा सा याद आता है और सज्जनों माताओं ये थोड़ा सा थोड़ा कभी रहता नहीं है

ये लोभ है ये लोभ जब हम खाने लगते हैं तो उस समय सोचते हैं थोड़ी सी दाल ले ले थोड़ा सा सब्जी ले ले, जो स्वादिष्ट चीज बनी है थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी करते करते वो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं रहता आदमी पिक्चर देखने बैठा है मूवी के सामने बैठ गया और मन में आया था कि थोड़ी सी देख ले पांच मिनट की पंद्रह मिनट की देखनी है ज्यादा नहीं देखूंगा लेकिन पांच मिनट पंद्रह मिनट नहीं रहते पूरे तीन घंटे निकाल देता है थोड़े से शुरू हुआ था पूरे तीन घंटे चले गए

और देखिएगा कि ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं रहता जब छप्पर होता है छप्पर के अंदर एक छोटी सी चिंगारी होती है उस छोटी सी चिंगारी छप्पर के अंदर कितना सा स्थान मांगती है वो कहती है कि अ छप्पर मुझे थोड़ा सा स्थान दे दे आग की चिंगारी थोड़ा सा स्थान मांगती है और वो थोड़ा सा स्थान मांग करके थोड़ा ही रहता है या पूरा का पूरा घेर बैठती है

पूरे छप्पर को जला करके राख कर देती है बिच्छू जब डंक मारने के लिए आता है तो कहता है कि भैया मुझे थोड़ी सी जगह दे दे और थोड़ी सी जगह पे ही मैं थोड़ा सा डंक मारूंगा और बिच्छू ने जब थोड़ी सी जगह पर थोड़ा सा डंक मारा क्या वो थोड़ा सा थोड़ा रहा या पूरा शरीर को हिला करके रख दिया

अंग्रेज जब इस देश के अंदर आया था अंग्रेज जब आया तो इस देश के राजा से कितनी सी जमीन मांगी थी अंग्रेज ने थोड़ी सी जमीन मांगी थी क्या वो थोड़ी सी थोड़ी रही या पूरे देश के ऊपर ही कब्जा करके बैठ गया

थोड़ा थोड़ा नहीं रहा वामन अवतार की कथा सुनते हैं पौराणिकों से वो विष्णु वामन अवतार लेकर के बली राजा के पास आ गए हैं और राजा बली दान दे रहा है अभिमान को दूर करना था कथा जैसी भी घड रखी हो लेकिन हमारे थोड़े से ये संबंध रखती है विष्णु ने कितनी जमीन मांगी थी तीन कदम जमीन मांगी थी कितनी थोड़ी सी वो थोड़ी सी जमीन क्या थोड़ी रही

सज्जनों माताओं ये थोड़ा सा जब शुरू होता है तो ये लोभ का निश्चित रूप से बहुत बड़ा कारण बनता है कहते हैं कि जब लोभ हमारे अंदर होता है तो उस समय तमोगुण का प्रभाव होता है और ये तमोगुण का प्रभाव जब लोभ के कारण होता है लोभ तमोगुण के कारण लोभ होता है कार्य कारण संबंध बनाकर के देखेंगे उस समय जो वेद ने कहा कि

कृतम स्मर विपरीत कर्म होंगे और उन कर्मों को हमें देखना होता है जब व्यक्ति कर्मों को देखने लगता है ये देखना कैसे है जैसे दुकानदार अपने वही खाते को देखते हैं कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ हम आत्म आत्मरिक्षण का मतलब क्या समझते हैं

हमारे सामने आत्मवीक्षण का मतलब ज्यादा से ज्यादा ये रखा गया कि अपनी बुराइयों को अपनी कमियों को देखो अपनी बुराइयों कमियों को देखो लेकिन आत्मीक्षण ये तो नहीं है एक गीत भी बड़े झूम झूम कर करके शिविरों में गाए जाते हैं जो एक अंगी है गीत क्या गाया जाता है गीत के बोल बोल तो मुझे पता नहीं लेकिन वो कहते हैं दूसरों के गुण और अपनी बुराइयां हमेशा देखा करो

दूसरों के गुण और अपनी बुराइया हमेशा देखा करो क्या वो गाने वाला इस नियम को लागू रखता है स्वयं भी लागू नहीं रख सकता जिसने लिखा होगा वो लिखने वाला भी इस गीत को पूरी तरह से अपने जीवन पर लागू नहीं कर सकता जब चोर है चोर सामने आ गया तो चोर का क्या देखेंगे कि ओहो बड़ा गोरा चिट्टा है बड़ा तगड़ा शरीर है गुण देखते रहो और बैग उठा करके चले जाएगा तब पता लगेगा कि क्या था

अर्थात दोनों चीजें दूसरे की देखनी होती हैं और दोनों चीजें अपनी देखनी होती हैं दूसरे के गुण भी देखने पड़ेंगे दोष भी देखने पड़ेंगे यदि हम दूसरे के गुण दोषों से परिचित नहीं होंगे तो हमारा व्यवहार ठीक न होगा और यदि हम अपने भी गुण दोष नहीं देखेंगे गुण नहीं देखेंगे तो उत्साह जाता चला जाएगा निरुत्साह होते चले जाएंगे और दोष दोष देखते चले गए तो निश्चित रूप से परिणाम विपरीत होते हैं दोनों देख करके चलते हैं

आत्मनिषण है कृतम स्मर तमोगुण की स्थिति जब होती है तो लोभ हमारे अंदर आता है

और जब लोभ आता है तो विपरीत कर्म होते हैं ऋषि लिखते हैं आप सातवीं छठे समोल्लास को पढ़कर के देखिएगा राजा के लिए बहुत सारे दोष गिनाए हैं, उनमें से अठारह दोष गिनाए, उन अठारह का भी विभाग अलग करके कुछ और गिनाए और अंत में कह रहे हैं कि सब दोषों का जो मूल है उसको लोभ कहा है

मूल कारण लोभ है लोभ के कारण व्यक्ति दूसरे विपरीत कर्म करता चला जाता है इसलिए तमोगुण के कारण जो लोभ हमारे अंदर होता है ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि अपने गुणों को देखते रहें यदि तमोगुण लगता है तो रजोगुण को उभारें और रजोगुण उभारने के बाद सत्वगुण में हम चले जाएं ये स्थिति यदि हम करते चले गए तो निश्चित रूप से हम प्रगतिशील कहलाएंगे

लोभ स्वप्नो ध्रृतिक क्रौरियम दूसरा कहा है तमोगुण का लक्षण स्वप्न हो अर्थात अधिक सोना बहुत नींद आना नींद आना तमोगुण का लक्षण है हुआ क्या जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण छा जाता है तमोगुण छा जाता है तो उसको अच्छी बातें भी अच्छी इतनी सुहावनी नहीं लगती उसको तो सोना अच्छा लगता है महात्मा बुद्ध का प्रवचन हो रहा था

प्रवचन के अंदर बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आए हुए थे श्रद्धालु आए थे एक किसान श्रद्धालु भी प्रवचन में आकर के बैठ गए और पीछे नहीं बैठे सबसे आगे आकर के बैठे सबसे आगे आकर के बैठे किसान थके हुए थे थके हुए थे तो बुद्ध प्रवचन करने लगे किसान को थोड़ी देर बाद नींद आ गई

नींद आई तो बुद्ध ने देखा बुद्ध ने देखा तो पूछी बैठे कि भक्त सो रहे हो और जब ऐसी स्थिति में यदि कोई टोक देवे कि सो रहे हो तो यूं करके कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं सो रहा था आप देखना कोई लटके ले रहा और आप उंगली लगा देना झट से यूं देखेगा ये दिखाएगा कि मैं सो नहीं रहा था एक मानसिक प्रवृत्ति होती है

बुद्ध ने कहा कि भक्त सो रहे हो कहने लगे कि नहीं नहीं गुरुदेव मैं सो नहीं रहा बुद्ध का प्रवचन फिर शुरू हुआ कि किसान को फिर नींद आ गई नींद आई तो बुद्ध ने फिर कहा कि भक्त सो रहे हो फिर झल्ला करके कहा कि नहीं गुरुदेव नहीं सो नहीं रहा अब थका हुआ है थके हुए को तो नींद आएगी ही फिर सो गये तो बुद्ध ने अब की बार ये नहीं पूछा की भैया सो रहे हो

बुद्ध का प्रश्न बदल गया उसको थोड़ा सा हिलाकर के कहने लगे कि भक्त जीवित हो जीवित हो तो कहने लगे नहीं गुरुदेव नहीं कहा थे नींद में थे तमोगुण में थे तमोगुण में तो यही होगा जब व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो विचार शून्य हो जाता है और विचार शून्य हो जाता है तो आप कितना भी अच्छा सुनाते रहिए करवाते रहिये वो पल्ले नहीं पड़ता

इसलिए कहा है लोभ के वसी वो तमोगुण के वसीभूत होकर के हमसे क्या क्या होते हैं जब हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति हो तो समझिएगा कि तमोगुण है जब हमें बहुत ज्यादा अधिक नींद आती जा रही हो हम तंद्रा में रहते हो आलस्य प्रमाद में रहते हो तो समझिएगा कि हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव है लोभ स्वप्नों धृतिक क्रौरियम तीसरा लिखा अधिक अर्थात धैर्य न

उतावलापन होना, तो होना ये तमोगुण का एक लक्षण है धैर्य न होना अर्थात पौने घंटे की कक्षा है लेकिन 20 मिनट के बाद ही घड़ी देखने लग गया महाराज बंद ही नहीं हो रहा दो तीन मिनट बोला फिर घड़ी देखनी शुरू की महाराज बंद ही नहीं हो रहा धैर्य है या नहीं है

धैर्य खो बैठते हैं कहा कि अधिक अधृति किसका लक्षण है ये तमोगुण का लक्षण है और इस तमोगुण में विचार सुनने होगा और विचार सुनने होगा तो जो चल रहा है उस विपरीत धारा में चल पड़ेगा और विपरीत धारा में चलेगा तो कहीं न कहीं भटक जाएगा व्यक्ति इसलिए कहा अधिक हम केवल यहाँ यहां नहीं अधिक करते

धैर्य कहाँ कहां हम खो जाते हैं आप घर परिवार में रहते हैं घर परिवार में रहते हैं तो घर परिवार में रहते हुए आपका सबसे बड़ा निकट का संबंध पति पत्नी का होता है माता पिता का होता है बेटा बेटी का होता है यदि आपस के संबंधों में धैर्य पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो परिणाम भी भोगने ही पड़ेंगे एक बात आपको कह देता हूं समय भी भाग गया है

है hey, क्या आजकल आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोगों में से जो कोई हो उनकी बात कह रहा हूं पीछे कई जगह ये बातें कहने के अवसर मिल जाता है बोल देता हूं अब भी आपके घर पे बच्चे होते हैं बच्चे होते हैं कुछ बच्चे बहुत योग्य होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अयोग्य होते हैं

अयोग्य जो बालक हो गया जो लड़का जवान हो गया और अयोग्य हो गया शराब की भी लत लग गई है बीड़ी, सिगरेट भी पी लेता है गलत लड़कों के पास बैठता है उस समय माता पिता क्या सोचते हैं कि इसके बेड़ी बांध देते हैं बेड़ी बेड़ी अर्थात इसका विवाह कर देते हैं

इसका विवाह कर देते हैं तो होता क्या है विवाह तो आप किससे करेंगे किससे करेंगे जो निर्दोष कोई लड़की होती है उस निर्दोष लड़की को किसके पल्ले बांध देते हैं एक अनाड़ी लड़के के पल्ले बांध दिया ऐसे जो माता पिता होते हैं वो धोखेबाज माता पिता होते हैं

उनको पता है कि हमारे लड़के की योग्यता क्या है हमारा लड़का क्या है वो सारा जानते हैं सारा जानते हुए भी यदि किसी निर्दोष लड़की को उन्होंने पसंद किया और इस लड़के से बांध दिया तो सबसे बड़े पाप के भागी कौन बनेंगे वो माता पिता बनेंगे जो अपने बच्चे के विषय में जानते हैं और होता क्या है

होता ये है कि जब वो लड़की वहां आ जाती है लड़की आ जाती है तो उसका तो चाल-चलन बदलना नहीं है उसको तो शराब पीनी है गलत ही बोलना है गलत ही रहना है और शराब पीकर के गलत ही व्यवहार करेगा और उस लड़की से जब गलत व्यवहार शुरू होता है वो बेचारी जैसे तैसे सहन करती है धैर्य भी रखती है लेकिन एक दिन तो धैर्य टूटेगा ही धैर्य टूटता है वो जाकर के अपनी सास को शिकायत करती है कि ऐसे ऐसे ये करते हैं मुझे तंग करते हैं तो सास भी क्या कहते

है मेरे वाला तो ठीक था मेरे वाला तो ठीक था अर्थात जब से तू आई है तूने बिगाड़ दिया दोष भी किसके ऊपर मर दिया यह है आजकल की मां यह कहती हैं हम मां हैं मां हो तो वो बहू भी तो किसी की बेटी होगी उस बेटी की माँ क्यों नहीं बन जाती उस बिगड़ेल की मां क्यों बनी रह गई

कह रही कि मेरे वाला तो ठीक था जब से तू आई है तूने बिगाड़ दिया

माने दोष भी उस बेचारी के ऊपर लगा देते हैं सज्जनों माताओं होता क्या है और धृति अर्थात जो ठीक पति पत्नी हैं ठीक माता पिता हैं वो धैर्य पूर्वक व्यवहार करेंगे और जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक व्यवहार करता है निश्चित रूप से जीवन के व्यवहार में सफल होता चला जाता है और जिसके अंदर धैर्य नहीं होता धैर्य नहीं होता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम नीचे की तरफ चले जाते

जाएंगे ये आत्मनिक्षण की कक्षा है कृतम स्मरण वेद का वाक्य है हम अपने किए हुए कर्मों का स्मरण करें अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज पूरा दिन आपने कितने लोगों ने मौन को तोड़ा है आपस में शिविरार्थियों ने कितनों ने बात की है बहुत बढ़िया देख लो

और ये विभाग में देखता रहा कि सबसे ज्यादा है लेकिन हाथ नहीं खड़े कर रहे ऊपर से वो कहते हैं ना डरो ऊपर वाला देख रहा है बोलते हैं ना डरो ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला कौन सिद्धांतिक दृष्टि से तो परमात्मा ऊपर नहीं है कहा है वो तो सर्वत्र व्यापक है ऊपर कौन है हम ही ऊपर रहते हैं ऊपर से देखते रहते हैं ऊपर तो हम ही है

सिर के सिर भिड़ाकर करके चलती है पिकनिक पे नहीं आई मेरी बहनों माताओं इस शिविर को शिविर की तरह गंभीरता से लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम दिनों में आपको कुछ अनुभूति होगी अथवा ऐसे ही चंचलता में बिता दिया तो बाद में कोई विशेष उपलब्धि मन में नहीं आएगी और यही आएगा कि हम तो ऐसे ही आए थे

ऐसे ही आए थे तो आप लोगों से भी जिन्होंने मौन तोड़ा है निवेदन है कि कल का जो दिन होगा कल से पूरी तरह से मौन रहिएगा कोई विशेष आवश्यकता हो तो आप लिखकर करके बात कर लीजिएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा और यदि अध्यापकों से बात करनी है वो भी लिखित रूप में अथवा आप पर्ची उस बॉक्स में डाल दें दे डिब्बे में डाल दें दे वो पहुंच जाएगी आपकी समस्या का समाधान भी होगा तो निवेदन है

मुख्य रूप से मौन रहने का आप मौन रहिएगा और दिनचर्या का पालन कीजिएगा आज की इस कक्षा को यही विराम देते हैं कोई सूचना होगी तो आचार्य कर्मवीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं वो सूचनाएं देंगे ओम शाम